4.3 क्स टल टाल टीका टीका टूटा टूटा टेक टैक टोपी टोपी ठक ठाक ठिक ठीक ठुक ठूक ठेला ठैला ठोक ठोक डर डार डिंग, डींग डुप डूप डेरा डेरा डोम डोम ढलढाल ढीला ढीला ढूढ़ू धु। ढेर ढेर, ढोल ढोल टक ठक ठिकाना, ठिकाना टुक ठुक टेका ठेका टोक ठोक अटल अटल टाठ ठाठ ठीक ठीक ठूंठूंठ टैक्स टैक्स, टोर ठोर काठी काठी ढल डिब्बा ढिब्बा डुक ढुक डेरा ढेरा डोरी ढोरी डाका ढाका डीठ ढीट, ढूप ढूप डैना ढैना डोल ढोल डर, डर टिक टुक डुक टेला डेला टोली डोली अंटा अंडा टालो डालो टीका टीका, टूटा डूटा टैन डैन टॉल डोल गुठ गुड ठक ढक ठिक ढिक ढूस ढूस ठेला ढेला ठोल ढोल ठान ढान ठीक ढीक ठूक ढूक ठैया ढैया ठोर ढोर काठना काथना ठोक थोक, थोक। ढोना ढोना लेटा लेता ताल, ताल डाल ताल मोटी मोटी, साठ साथ आड़ी आरी छोड़ छोर बाढ़ पार, मोड़ मोर खड़ा खरा दौड़ दौर, दौर बूढ़ा बूरा साड़ी, सारी